शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज के स्मृति चयन जैसा देखा और सुना है स्वामी पर शिवानंद क्षण में सज्जन संगति रेखा भगवत भवानों धरणे नौका आचार्य शंकर श्लोक की रचना कर सतसंग की कैसी पूर्व मिना प्रकट कर गए हैं एक मनुष्य यदि सत चिंतन सत्कार्य और सत आलोचना के द्वारा सतप्रिवेश और पवित्र वातावरण तैयार कर सके तो उस पवित्र आवेष्टन के भीतर आकर अनेक मनुष्य अपने अपने जीवन को उन्नीत महान भावों से भक्ति तथा गठित कर ले सकते हैं इसके उदाहरण इस धर्मभूमि पूर्ण क्षेत्र भारत में अल्प नहीं है यह बात सत्य है कि वैसे महामानव भव समुद्र पार करने की नौका के कर्णधार रूप हो ना जाने कितने मनुष्य को इस शोक दुःख रूप तरंगों से पूर्ण संसार समुद्र के पार पहुंचा देते हैं शिष्ट के आरंभ से ही ऐसे महापुरुष मार्ग भ्रष्ट मनुष्यों को रास्ता दिखाकर ले जाने के काम में आत्मियोग करते आ रहे हैं ऐसे निस्वार्थ परोपकारी महामानवों को मनुष्य भूल नहीं सकते क्योंकि उनका निस्वार्थ प्रेम स्नेह और पवित्रता आदि स्पर्श मणि के समान जनगण के अंतर को पवित्र और विशुद्ध कर देते हैं संभवतः 1925 सौ ईस्वी की बात है एक दिन मैं सायंकाल युगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रतिष्ठित बेलोर मठ में पहुंचा। तत्कालीन मठाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का चरण दर्शन ही मेरा प्रधान उद्देश्य था श्रीमद भगवद गीता में मैंने पढ़ा था ताण सर्वाण संयम्य युक्त आशीत मत पर वैसे ही यश इंद्रियाणी तथ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात योगी व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयत करके मुझ में युक्त होकर अवस्थित रहते हैं क्योंकि इन्द्रियाँ जिनके वसीभूत हैं उन्हीं की प्रज्ञा निर्मल बुद्धि प्रतिष्ठित है संध्या के ठीक पूर्व महापुरुष जी के कमरे में प्रविष्ट होकर गीता के श्लोकोक्त आदर्श प्रज्ञावान अर्ध समाधिस्थ मूर्तिमान विग्रह का दर्शन कर मैं एकदम अद्भुत हो गया कुछ क्षण तक खड़े रहकर मैंने उन्हें भक्ति से प्रणाम किया उनके श्रीमुख से भगवान का मधुर नाम उच्चारित हुआ हरि ओम हरि ओम जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय माँ जय माँ साथ ताली वाली भी हो रही थी उन दिनों मैं 40 नंबर बीडन स्ट्रीट स्थित श्रीमद स्वामी अभेदानंद जी के द्वारा प्रतिष्ठित वेदांत मठ में रहता था उनका परिचय देते ही वे बोल उठे आह काली भाई के वहां से आए हो कैसे हैं काली भाई उन्हें मेरा नमस्कार और प्रेम जता देना कैसा अपूर्व प्रेम, देखकर मैं स्तंभित हो गया उन्हें प्रणाम कर मैं उस दिन हृदय के अपूर्व आनंद और तृप्ति लेकर लौट आया क्षण भर के लिए भी साधु दर्शन का कैसा अपूर्व पल और कैसा आनंद वह उस दिन मैंने अनुभव किया था जो आज तक भूला नहीं स्मरण करते ही वह अलौकिक दृश्य आंखों के सामने भाषित होने लगता है संभवतः 1925 ईस्वी अगस्त या सितंबर महीना था तीसरे पहर मठ जाकर विभिन्न मंदिरों में प्रणाम करके महापुरुष के दर्शन के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था उसी समय दर्शन का काक मिला भक्ति भाव से अवनत होकर प्रणाम के अंत में परिचय प्रदान किया महाराज ने कहा अजय तुम काली भाई के देहा से आ रहे हो वे कैसे हैं बहुत दिनों से उन्हें मैंने नहीं देखा उन्हें मेरा नमस्कार और प्रेम जता देना काली महाराज भी जन्म तिथि में अभी विलंब है इस पर भी उन्होंने एक सेवक को बुलाकर कह दिया काली भाई को की जन्मतिथि के उपलक्ष में मेरे प्रीति उपहार रूप से एक पट वस्त्र चादर और रुपये इसके हाथ से भेज दो अभी उसमें विलम्ब है ऐसा कहने पर भी उन्होंने बताया नहीं नहीं अभी दे दो बाद में भूल भी तो जा सकता हूँ निदान मैंने उनके लिए उपहार और रुपये ले लिए और आकर परम पूजनी काली महाराज को दे दिए साथ ही पूजनी महाराज आनंद से उछल पड़े और बोले देखा हम गुरु भाइयों में कैसा अलौकिक प्रेम और प्यार है और तुम लोग दस व्यक्ति एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते 1926 सौ अप्रैल एक श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के इतिहास में एक चिरस्मरणीय दिन है प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु लोग कभी कभी सम्मिलित होकर अपने संघ का कर्तव्य निर्धारित करते थे श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के इतिहास में भी उपरोक्त दिन सन्यासियों ब्रह्मचारियों और कर्मियों का सम्मेलन पवित्र बेलूर मठ के आहते में प्रथम अनुष्ठित हुआ उस समय श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज भी महाराज श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष तथा श्रीमद स्वामी शारदानंद जी मुख्य सेक्रेटरी थे पवित्र सलीला भागीरथी के पश्चिम तट पर स्थित बेलूर बेलुरमठ के विस्तृत आंगन में सुसज्जित विशाल मंडप चंद्रा के नीचे इस विराट सम्मेलन का अधिवेशन हुआ फर्म सौभाग्यवश इस सम्मेलन में सहयोग देने के लिए बेलुर मठ की पवित्र भूमि में कई दिनों तक निवास करने का मौका मुझे मिला था बहुत दिन बीत गए किंतु वह पुण्य स्मृति आज भी मेरे मन को आनंद से आप्लुत कर देती है एक और उन्नत मस्तक गैरिक वस्त्र पहने हुए त्याग दीप्त सन्यासियों का समावेश और दूसरे और त्यागी ब्रह्मचारियों तथा तो श्री राम कृष्ण विवेकानंद के आदर्श से अनुप्राणित गृहस्थ कर्मियों का समुदाय था अत्यंत अपूर्व और अनिर्वचनीय परिवेश और वातावरण था आरंभ में यह श्री समिति के सभापति रूप से श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज के भाषण ने उपस्थित सभी को मंत्र मुग्ध कर स्तंभित कर रखा स्मरण है कि स्वामी शारदानंद जी ने अपने भाषण में हम सभी को सावधान वाणी सुनाई थी उन्होंने कहा था श्री रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष में महान त्याग और तप के बल से श्री रामकृष्ण संतानों को जन मन जय करना पड़ा था वर्तमान में श्री कृष्ण मठ और मिशन भारत तथा बाहर के देशों में अनेकानेक व्यक्तियों की श्रद्धा और विश्वास अर्जित कर सका है श्री कृष्ण मठ और मिशन के अंतर्गत रहकर परिचय देते ही यथेष्ठ सम्मान और आदर अपने आप उपस्थित हो रहे हैं इस कारण नवीन कर्मियों के बहुत ही सावधान रहने का यह युग है हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं त्याग तपस्या की अवस्था में हम लोगों को तुमने नहीं देखा अतः श्री कृष्ण और उनके संतानों की कठोर त्याग तपस्या के आदर्श को सामने रखकर तुम सबको अग्रसर होते रहना चाहिए नहीं तो महान संकट अवश्यभावी है इसके अनंतर श्री ठाकुर के अंतर्गत संतान स्वामी अंतर, अंतरंग संतान स्वामी विवेकानंद आदि गुरुभा के महापुरुष श्रीमद स्वामी शिवानंद जी ने इस महासम्मेलन के सभापति रूप से जो लिखित अमूल्य अभिभाषण दिया था वह वितरित और पठित हुआ ऋषि तुल्य ब्रह्मज्ञ पुरुष की आशा और आशीर्वादी तथा श्री रामकृष्ण संघ के सुदूर भविष्य की उज्ज्वल संभावना का संकेत भाषण के अंतिम अंश में था उसे यहाँ उद्धृत करना परम वांछनीय है उन्होंने कहा संघ नेता स्वामी विवेकानंद कहा करते थे आत्मनोमोक्षार्थम जगदिताय च तुम लोग अपनी मुक्ति और संसार के कल्याण साधन रूप सर्वोच्च आदर्श के लिए जीवन सौंप दो। श्री रामकृष्ण संतानों तुम लोग सभी शरीर मन वाणी से उस उच्च आदर्श को जीवन में परिणित करने की चेष्टा कर रहे हो तुम सभी पर मेरा संपूर्ण विश्वास है तुम लोग इस आदर्श को कार्य रूप में परिणित करने के लिए अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का प्रलोभन कितना ही प्रबल क्यों न हो बलपूर्वक हृदय से दूर करके आत्म प्रतिष्ठित हो जाओ मैं आदिव्य चक्षु से देख रहा हूँ भगवान श्री राम कृष्ण जो हमारे जीवन के आलोक तथा पथ प्रदर्शक हैं वे पीछे रहकर तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं तुम लोग जो कुछ करते हो उसके पीछे उनका मंगल हस्त विद्यमान है केवल उनकी कृपा से ही इतने अल्प समय में तुम लोग इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर सके हो जितने दिनों तक उन पर तुम लोगों का विश्वास रहेगा जितने दिनों तक तुम लोग अपने को उनके यंत्र रूप समझोगे उतने दिनों तक संसार की कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो तुम्हें अपने स्थान से हटा नहीं सकेगा प्रभु पर विश्वास स्थापित कर तुम लोग स्वयं ही कर सकते हो मैं अपने भाव में दृढ़ रहकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर खड़ा होकर सारे संसार के भीतर एक हलचल पैदा करूँगा मैं अपने हृदय से दृढ़ता के साथ तुम्हें यह बात कहता हूँ कि सामयिक असिद्धि से विचलित या निरुत्साहित मत होना बार बार की असफलता परम सिद्धि की सोपान परंपरा मात्र है सिद्धि और असिद्धि के ने समान भाव अवलंबन कर और प्रभु पर अविचल विश्वास रखकर काम करते चलो अंत में तुम्हारे विजय निश्चित है मैं केवल प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर तुम लोग पूर्ण निर्भरशील हो धनुष से निक्षिप्त बाण की तरह लौह पीठ के ऊपर पड़ती हुई हथौड़ी के समान तथा लक्ष्य पर प्रचालित तलवार की तरह तुम्हारा संधान से हो बाण यदि लक्ष्य भ्रष्ट हो जाए तो वह कभी असंतोष प्रकट नहीं करता हथौड़ी अपने निर्दिष्ट स्थान में न गिर सके तो वह असंतुष्ट नहीं होती तलवार यदि योद्धा के ही हाथ में टूट जाए तो वह भी विलाप नहीं करती किंतु तथापि निर्मित व्यवहित और मग्न होते समय एक प्रकार का आनंद होता है फिर उन चीज़ों का व्यवहार समाप्त होने पर निकम्मी चीज के रूप में त्याग करते समय भी एक अन्य प्रकार का आनंद मिलता है उन्नीस सौ तीस सन की बात है बेलोर मठ में ठाकुर दर्शन के लिए मैं पहुंचा। उस दिन परम पूजनी बाबूराम महाराज स्वामी अगेदानंद स्वामी प्रेमानंद जी की जन्म तिथि मनाई जा रही थी श्री ठाकुर की विशेष पूजा और हवन आदि हुए पुराने मंदिर के सामने वाले चबूतरे पर दोपहर को साधु ब्रह्मचारी और भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे उसी समय धुमझिले के पश्चिम बरामदे में खड़े होकर मठाध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज के ने नीचे की ओर देखते हुए अपूर्व श्रद्धा और प्रेम विस्तृत करो कंठ से कहा आज बाबू महाराज की शुभ जन्मतिथि है तुम लोग खूब आनंद करो साथ अपने रुग्ण शरीर को दिखाकर उन्होंने फिर से कहा देखो यह शरीर अब जीर्ण हो गया है नहीं तो आज मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर बहुत आनंद करता श्री ठाकुर की ही इच्छा पूर्ण हो यथार्थ में ही उनका शरीर जीर्ण शीर्ण है दमा रोग से ग्रसित है तो भी देखा कैसी आनंदमय मूर्ति है माँ आनंदमय की गोद में बैठे बैठे हुए हैं आनंद खन मूर्ति स्वामी शिवानंद जी का यह क्षण भर का दर्शन और वाणी श्रवण जीवन भर भूल नहीं सकूँगा शस्त्र शास्त्र वाक्य अक्षरश सत्य है या उस दिन प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव करके मैंने अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ मान लिया यम चापरम लाभम मन्यते नदिकम ततः यथितो न दुखे न गुणापि विचार लेते अर्थात जिस आत्मस्वरूप को लाभ करने से योगी अन्य कोई लाभ इससे अधिक सुखदायक नहीं समझते और जिस अवस्था में स्थित होकर वे महान दुख से भी विचलित नहीं होते जय श्री राम